भवन इसकी व्याख्या की अतिपय वर्जित तो दोषाहत दो तो। ऐसे कथन करके श्रुति में व्याख्या ब्रह्मशा अमृतत्म एख्यान भर्तृपन ऐसे भाष्य सृष्टि के ऊपर उनकी वृत्ति थी उनकी व्याख्या कथन करते हैं तथा अहु कैचि चतुर्णश्रमीण विशेषण स्वर्माष्ठा पुण्यलोकता एते पुण्यलोक उनवर्जिता पुण्यलोका कहते चार आश्रम सन्यासी संह समान रूप से जो भी से पुण्यलोकता है आश्रम धर्म परिपालन करने से पुण्य लोग प्राप्ति यहाँ कही गई ज्ञान बरिजितानंद सर्वे पुण्य लोका भवन जब तो ज्ञान नहीं है चारों आश्रम वाले अपने आश्रम धर्म परिपालन करने से पुण्य लोग प्राप्त करते है सर्वे ते पुण्य लोका भवन ऐसा उसमें सर्व शब्द कह करके चारों आश्रम वालों का ग्रहण किया गया सन्यासी भी उसमें अंतर्भुत है ऐसे कहते हैं नात्र परिव्राद हो, हो, परिव्राद अवशेषित अभ... अलग नहीं रहा ठीक टीका ये खलु आश्रमिण्वाजिताशेषण साश्रम विधर्मुष् पुण्यलोकता सर्वे पुण्यलोकाचार्य ब्रह्मचारी गृहस्त बानप्रस्थ सन्यासी ज्ञान वर्जिता ज्ञान रहित है ज्ञान जिनको नहीं हुआ तेम साम, सर्वेशा अविसेचना समान रूप से चार आश्रम वाले साश्रम विधर्म अनुष्ठान लेना अपने अपने आश्रम के लिए बीहत जो धर्म उसके अनुष्ठान करने से ही पुण्य लोकभागिता पुण्य लोकभागी होते हैं लो प्राप्त करते हैं सर्वे ते पुण्यलोका इस वाक्य में इतर उत्ता कही गई न तो पूर्वस्मिन ग्रंथ परिव्राट अनुगत सन अवशेषी तो अस्ती योजना सर्वेते ते पुण्यलोका इस ग्रंथ में परिव्राट अनुगतः अथवा उसके पहले यज्ञन दान एक आश्रम का और तपय द्वितीय तृतीय कहा आचार्य कुल ब्रह्मचारी इसमें तप शब्द से सन्यासी का भी ग्रहण हो गया इसलिए पूर्व स्वीन ग्रंथ है परिभ्राट अनुभूत सन नहीं कहा गया अवशिषित है बाकी रहा है ऐसा नहीं है ये योजना अर्थात चारो आश्रम का कथन कर दिया ननु न पूर्वस्मिन ग्रंथे वाचक पदम परिभाजो नोपलभ्य तथा चाहती पूर्व ग्रंथ में तो कोई वाचक शब्द नहीं रहा परिभाज परिवाद के लिए त्रैव धर्म स्कंधा कहकर यज्ञो अध्ययन दान गृहस्त का के लिए कहा तप हो गया मानव के लिए ब्रह्मचारी आचार्य को ये ब्रह्मचारी के लिए आया संन्यासी के लिए कोई वाचक शब्द नहीं है तथा चो अवशेषित असो सन्यासी परिव्राट अवशेषित है ऐसा संक्रांत से वृत्ति के अलाम्प के अनुसार उत्तर देते हैं। है परिव्रज क्या ज्ञान यम तपय सं के लिए ज्ञान यम नियमादि है ये भी तप ही है इसलिए तप एव कह करके उसमें जैसे वानपस्थ का ग्रहण होता है जैसे सन्यासी का भी ग्रहण हो जाएगा तप एव द्वित तपशब्देन पर गृह तपे द्वित से मंत्र में कहा गया तपशब्द सेन्यासी और बान प्रस्थीतम उपाय भूता है पूर्व अभी वाक्य से कर्थ सशंक्य अहम यदि परिवराट भी पहले कह दिया फिर ब्रह्म संस्थ अमृत इस वाक्यकार से क्या होगा ऐसे शंका करने पर उत्तर देते हैं। है अतस्व चतुर्नाम यो ब्रह्म प्रणव सेवक सो अमृत में चार में से जो ब्रह्म प्रणव सेवक प्रणव उपासना करता है स्थिति जिसकी है वह अमृतत्व तो प्राप्त करता है परिवराजक चतुर्णिष्टत् अस्मत कारण उसका अर्थ है परिव्राजक ना। से अनावशिष्टत्व अवशिष्ट नहीं रहा परिवराजक संयासी भी तपशब्द से कहा गया है इसलिए चतुर्नाम उपदिष्टत्व अविशेषा चारो आश्रम का उपदेश जो पहले हो गया यहाँ ब्रह्मस्थ शब्द से अन्य कोई बचा ही नहीं इसलिए उन चारों आश्रम में से जो ब्रह्म संस्थ हो प्रणव उपासक हो वह अमृतत्व को पता ये अर्थ करना चाहिए सामान्य निर्देश हेतु तो माह चतुर्नाम यो ब्रह्म प्रणव सेवक है से चतुर्नाम अधिकृतत्व तो अभिशेषात चारों आश्रम अधिकारी है ब्रह्म संस्तत्व अप्रतिषेधाच स्थ होने के लिए चारो आश्रम कोई भी हो सकता है अप्रतिषेध नहीं किया गया किसके लिए। किसी के लिए अप्रतिषेधा नहीं किया गया टीका में नश्रमरा कर्मा तत्व व्यापृतः न ब्रह्म संस्था सामथ्यमस्तवराजक से निर्व्यापार से ब्रह्म संस्थता सुखरा आश्रतरा ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ उ कर्मा ब्रह्मचारी तो अग्निहोत्र आदि करेगा अग्निहोत्रन करेगा और वेदाध्ययन गुरुसेवा गृहस्थ यज्ञ अग्निहोत्रादी यज्ञ दान तपादि तो कर्म करेगा मानप्रस्थ तपो प्रधान ही कर्म के लिए तत्व व्यापृत व्यापार जिस ढंग से ब्रह्म होने में सामर्थ्य नहीं है <coughs> परिवराज सन्यासी का कोई अन्य व्यापार नहीं इसलिए ब्रह्म सुकरा सुकर सरल इतरतः स्वकर्म छिद्र च ब्रह्म सामर्थ्य उपपत्ते पत्ते तो करते हैं कर्म के जब नहीं करते छिद्र में कर्म करने के बाद समय रहता उसमें भी ब्रह्म होने में सामर्थ्य हो सकता है टीका में नाज के ब्रह्म शब्द रूढ़ हो गवादी शब्द गो शब्द की निष्पत्ति आदि में तो बनता है गौ विग्रह होगा किन्तु ऐसे अर्थ नहीं अभ्युत्पन्न पक्ष भी है तो गो शब्द रूढ़ है नहीं की गच्छती थी गम धातु से तो बनेगा किन्तु तो रूढ़ है गो मी जैसे रूढ़ है शब्द, जक श्रम संस्थ श्रजक सन्यासी में रूढ़ प्रसिद्ध है। आसनांतरम अन्य आकंद्रश्रश्रम को आश्कंदे थी, आश्कंदे थी न स्को शन योध न गये न ज्ञापय ब्रह्म संस्थ शब्द अन्य आसन को ज्ञान कराएगा नहीं तक ईसा संक्रांत से वृत्ति के अनुसार कहते हैं नव बराह आदि शब्द वह ब्रह्म शब्द परिभाज के रूढ़ यव बराहदि शब्द जैसे रूढ़ अर्थ है इसे ब्रह्म शब्द संन्यासी के लिए रूढ़ ऐसा नहीं है ब्रह्मणि संस्थित निमित्त उपाध्याय प्रभुतवाद ये तो ब्रह्मणी संस्थिति ये निमित्त को लेकर के ही ब्रह्म शब्द प्रभुत्व होता है टीका में निमित्त आधाय प्रभु किमित रूढ़ी न स निमित्त लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो गया ब्राह्मणी स्थिति। होने पर भी रूढ़ी क्यों नहीं होगी ऐसा शंका उत्तर देते है न रूढ़ी शब्द निमित्त उपाद जो रूढ़ी शब्द है वो निमित्त को लेकर प्रभुत्व नहीं होते ये गीत तो निमित्त को लेकर ब्रह्म संस्था शब्द प्रभु होता है इसलिए रूढ़ नहीं में है टीका मन एस शब्दों नैमित्त रूपी परिवराजक मात्र अधिकार होती तत्व निमित्त सत्व यद्यके ब्रह्म संस्थ शब्द ब्रह्म में संस्थिति निमित्त को लेकर के प्रभुत्व होता है फिर भी परिवराजक मात्र अधिकार केवल संन्यासी को विषय करेगा ब्रह्म शब्द क्योंकि तत्व निमित्त से सत्ता संन्यासी में ही निमित्त है ब्रह्मीति ब्रह्म स्थिति संन्यासी हो सकता है इसलिए सन्यासी में ही प्रयोग होगा ब्रह्म शब्द ऐसे संख्या करने पर सिद्धांत की तरफ से संख्या करने पर वृत्ति मत उत्तर देते हैं है सर्वेशाच ब्रह्मणि स्थिति रूप पद्धति ब्रह्म में स्थिति किसे आसमान वाले की हो सकती है ननु पंकजादी शब्द निमित्त यने वराधु वर्तन किंतु तामर साधिमात्र विषय कुरकज शब्द का निमित्त हे पंकाजात पंकज पंकज उत्पन्न तो ये निमित्त हे किए य इंदिबराद वर्तंटे इंदिवर कुमुदे कुद में पंकज शब्द प्रयोग नहीं होता है किमर साधि कमल में प्रयोग होता है तामर से कमल विषय कुरं पंकज शा ब्रह्म संस्था शब्द निमित्तवती भी प्रयोग होगा में, हो में, में अवस्थित नहीं होगा परिव्राजकमे परम गोचर केवल संन्यासी को विषय करेगा यत्र यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि तस्य तस्य निस्थि संस्थित निमित्तवस्थ शिव्राड़ेक विषय संकोचे कारण निधम जहां निमित्त निमित्तमस्ति निमित्त ब्रह्मणि संस्थित ब्रह्मणे स्थिति निमित उसको ब्रह्म संस्थ कहा जाएगा तसे तस्मित वाचक निमित्त वाले क्या वस्त्र वाले ब्रह्मी संस्थित निमित्त वाला जो आश्रमी हो उसका वाचक होगा शब्द वाचकम संतम ब्रह्मस्थ शब्द को केवल संन्यासी विषय में संकोच करने में कारण नहीं निरुद्धम अयुतम नहीं कर सकते है ब्रह्म संस्थ शब्दम निरुद्धुम अयुतम संबंध है शब्द को रूख करके केवल सन्यासी के लिए प्रयोग करना ऐसा नहीं है रूढ़ी पक्षे पक्ष दोषांतरमा यदि ब्रह्मस्थ शब्द सन्यासी के लिए रूढ़ी मानेंगे तो अन्य दोष भी कहते वृत्ति मात्र के अनुसार नीव्राज्य आश्रम धर्म मात्र न मृतत्व यदि ब्रह्मस्थ शब्द सन्यासी के लिए रूढ़ मानेंगे तो जो सन्यासी है वह अमृतत्व प्राप्त करेगा केवल पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्र संयासम धर्म मात्र से ही अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तो ज्ञान अन्य के प्रसंगा फिर ज्ञान अन हो जाएगा ज्ञान के बिना भी संसम प्रविष्ट आश्रम धर्म पालन करने से ही अमृतत्व को प्राप्त कर ले ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा ठीक है धर्म सहित ज्ञान से ज्ञान सहित से धर्म से अमृतत्व साधन न ज्ञान आद्य पक्ष अनुदति अभी वृत्तार के विरुद्ध में शंका करते हैं आश्रम धर्म सहित ज्ञान अथवा ज्ञान सहित आश्रम धर्म दोनों में दोनों रहा एक में ज्ञान विशेष प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष में धर्म विशेष ज्ञान विशेषण हो गया विशेष प्रधान होगा विशेषण गौण होगा धर्म विशिष्ट ज्ञान अथवा ज्ञान विशिष्ट धर्म अमृतत्व साधन होगा तो ज्ञान अनर्थक नहीं न ज्ञान अनर्थकन आशंक्य आद्यपक्ष अद्य पक्ष आश्रम धर्म विशेष ज्ञान ही अमृतत्व का साधन पारिव्राज्य धर्म युक्तमे ज्ञान अमृतत्व साधन मेरी न आश्रम धर्मता यदि पारिव्राज्य धर्म युक्त ही ज्ञान अमृतत्व का साधन कहेंगे ये ठीक नहीं पारिव्राज्य के संन्यास आश्रम का धर्म है तो आश्रम धर्म में किसी आश्रम धर्म के साथ ज्ञान हो वो अमृतत्व का साधन हो सकता है पारिव्राज्य धर्म जैसे आश्रम धर्म है ऐसे गृहस्थ गर्थ धर्म ब्रह्मचारी का भी आश्रम धर्म है तो आश्रम धर्म तो समान मन से केवल पारिव्राज्य धर्म युक्त ज्ञान अमृतत्व साधन है ब्रह्मचर्य ज्ञान अमृतत्व साधन नहीं गार्थ युक्त ज्ञान अमृतत्व साधन नहीं ऐसा नियम नहीं कर सकते पारिब्रज्य ने पारिव्राज्य इति नायम नियम पारिब्रज्य धर्म सही ज्ञान विशिष्ट होकर के अमृतत्व साधन नियम नहीं गृहस्थ आदि धर्म नाम अपनी आश्रम धर्म तुल्य गृहस्थ का जो धर्म वो भी आश्रम धर्म समान है तद विशिष्ट ज्ञानम अमृतत्व हेतु इतनी वक्त सुकृतवाथ गृहस्थ आश्रम का जो धर्म तद विशिष्ट ज्ञान अमृतत्व का साधन यह भी कहा जा सकता है न आश्रम धर्म तो विशेषात प्रथम पक्ष हुआ धर्म आश्रम धर्म विशिष्ट ज्ञान अमृतत्व साधन इसका निराकरण हुआ किसी आश्रम धर्म विशिष्ट ज्ञान अमृतत्व साधन तो हो सकता है तो पारिब्रज्य विशिष्ट ज्ञान अमृतत्व साधन तो इस नियम नहीं हुआ और द्वितीय रहा ज्ञान विशिष्ट धर्म द्वितीय दी वा ज्ञान विशिष्ट अमृतत्व साधन सर्वाश्रम धर्मिष्ट ज्ञान विशिष्ट धर्म, तो धर्म, धर्म कहेंगे धर्म ज्ञान विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट यदि धर्म कहेंगे धर्म तो किसी आश्रम धर्म का भी हो सकता है केवल तो संन्यासम धर्म क्यों इतने सर्वाश्रम धर्म अभिशिष्टम ज्ञान के साथ धर्म आश्रम धर्म किसी आश्रम धर्म को ले सतल सं यदि परिवराज का धर्म ज्ञान विशिष्ट मुक्ति हेतु ज्ञान विशिष्ट सन्यासी का धर्म मुक्ति हेतु कहेंगे तदा तथा मुक्ति हेतु तम सर्वाश्रम धर्म नाम सर्वाश्रम धर्म भी मुक्ति हेतु तो या ज्ञान ही रहेगा ज्ञान विशिष्ट नाम अभिशिष्टम ज्ञान विशिष्ट किसी आश्रम धर्म भी मुक्ति हेतु हो जाएगा बराबर है अभिशिष्टम समान है तथा चूढ़िपक्षे भी परिव्राजक से मुक्ति मानेंगे परिवराजक रूढ़ार्थ नहीं रूढ़ार्थ ब्रह्म सन्यासी कानेंगे तो भी संसि को ही ज्ञान से मुक्ति इसी से मुक्ति तो धन ही होगा इतश्च परिव्राजक से मुक्तिभा मुक्तिभा के होगा इत ये भी कारण ही न चाहनमस्त परिराजक से ब्रह्म से मुक्ष हो नान्य वचन नहीं है जो संसठ हो तो उसको मिलेगा अन्य आश्रम में मेंचन नहीं है मात ही कस्य मुक्तिष की मुक्ति नहीं हो वचन नहीं होते ऐसा संक्र कर्ण से कहते तथा ज्ञा मोक्षोपनिषदा सिद्धांत ज्ञान से मोक्ष उपनिषद का सिद्धांत है ठीक है ब्रह्म संस्थ वाक्यर्थी तो ब्रह्मस्थ अमृतत्म यह जो वाक्य श्रुति वाक्य उसका अर्थ तो उपसंहर करते हैं, वृत्तिकारा के अंतर तस्मा यह ये स्वाश्रम विम वाताम स्व अमृतत्व आश्रम विहित कर्म करते हुए उनमें से जो ब्रह्म संस्था है ब्राह्मणी संस्था से ब्रह्मी सम्यक स्थिति जिसकी वह अमृतत्व को प्राप्त करता है यह अर्थ हुआ तस्मात क्या परिव्याजक सेवा अमृतत्व इतना अनियम आज को ही अमृतत्व ऐसे नियम नहीं रहा ज्ञाद तद इति नियम ज्ञान से ही मुख्य अमृतत्व ये नियम होने से किसी आश्रम भीतर कर्म वाले के साथ ब्रह्म संस्थता हुई तो अमृतत्व तो प्राप्त करेगा वृत्तिकार मत के अनुसार ये सिद्ध हुआ आश्रम विम करते जो ब्रह्म है वो अमृतत्व प्राप्त करेगा अर्थात तो ज्ञान होने के बाद आश्रम कर्म दोनों समुचित होकर के अमृतत्व का साधन ठीकाने ब्रह्म संस्थ समुच अनुष्ठाई थी वृत्तिकार मत निराकर होती ब्रह्म अनुष्ठाई ज्ञान होने के बाद कर्म करता है ज्ञान कर्म समुचे अनुष्ठान करने वाला ये वृत्ति मत निराकर कर्मन निमित्त विद्या विरोधात कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय कर्म निमित्त निमित्त और विद्या कर्मनिमित प्रत्यय का विशेषण है एक कर्म निमित्त प्रत्यय और एक विद्यात्मक प्रत्यय कर्म निमित विद्यामित कर्मन विद्या च कर्म निमिते द्वंद्व करने के बाद कर्मन विद्यव प्रत्यो कर्मन विद्या प्रत्यय अर्थात एक कर्मन प्रत्यय के विद्याप प्रत्यय कर्मनिमित प्रत्यय और विद्यात्मक प्रत्यय ये दोनों में विरोध है कर्म प्रत्यय और विद्यात्मक तो प्रत्यय दोनों विरुद्ध नि, कर्म निमित्त प्रत्यय से शुद्ध ब्रह्मात्मता साक्षात्कार से मिथ्य विरोधा न समुचय सिद्धि यह अर्थ हुआ प्रत्यय कर्म के निमित्त प्रत्यय और शुद्ध ब्रह्मात्मता साक्षात्कार विद्या रूप प्रत्यय दोनों का परस्पर विरोध होने से समुचय नहीं होगा येत तो संप्रे उत्तर दिया कर्म निम्त विद्या प्रत्युत ये वस्तु संग्रह संग्रहवाक्यम विवृण्ति वस्तु को संग्रह करने वाले वाक्य ही वन्यते यत्र वाक्य ही ही वाक्य मंत्रुसारिस्वदा च वर्ण्य भाष्य भाष्यदु अपने पद का भी व्याख्या मंत्रार्थ कहीं सूत्रार्थ आता है वन्यते सूत्रानुसार भी मंत्रानुसार नंत्र ही मंत्र के अनुसार वाक्य के द्वारा मंत्र के अर्थ अथवा सूत्र के अर्थ की व्याख्या करते हैं स्वपदानी च वन्यते अपने पद की भी व्याख्या भाष्य होती है भाष्यम भाष्य भासे विद इसलिए कर्म निमित्त विद्या प्रत्यो विरोध आती भाष्य कार्यकन उसकी भी व्याख्या है ये वस्तु संग्रह वाक्य है वस्तु को संग्रह कर संक्षेप से कहा गया उसका विवरण आ गई कर्क क्रियाफल प्रत्येवत्व ही निमित्त उपाध्याय इदम कुरु इदम महाकाश्य कर्म विधेयक प्रवृत्ता ये कर्म निमित्त प्रत्यय कर्म के निमित्त प्रत्यय है कर्दिक कारक क्रियाफल प्रत्ययत्म ये यही से ज्ञान होने पर कर्म होता है कर्दिक मैं करता हूँ देवता आदि संप्रदान है गृहित आदि कर्ण है कारक यागा क्रिया फल स्वर्ग आदि ऐसे भेद ज्ञान वाले को ही ज्ञान को ही निमित्त लेकर के इधम कुरु इधम आकर्षि कर्म विधेयक प्रवृत्ता है विधि में सदवाक्यों की प्रवृति होती है भेद ज्ञानी को लेकर के भेद ज्ञान जिसमें निमित्त है उसको लेकर के याग कर्तव्य हिंसा न कर्तव्य इत्यादि कर्म विधि निषेध वक्य की प्रवृत्ति होती है टीका कर्म विधियो निषेधाचे द्रष्ट्य कर्म के विधि तो और निषेध दोनों प्रकार दो तथा प्रत्ययताशेषा कारका कारक विधि निषेध न विरोधस्ती आशंका प्रत्यय ज्ञान सामन हंसे कारक हो अकारक हो इद कुर वाक्यजन विधि प्रत्यय कारक अक्यजन निषेध होताय प्रत्यय शास्त्र नहीं तच्चा... तच्चा न, न भेद ये नहीं सर्वप्राणीसु दर्शना ये सर्वप्राणी में भेदबुद्धि कर्तरादिकारक का क्रियाफल भेद शास्त्री सदकमेवादीत आत्म वेद्रह्मेद शास्त्रजन्य प्रत्यय विद्या स्वाभाविक क्रियाकारकद प्रत्यय कर्म विधि अन्पम न जायते शास्त्रजन प्रत्येक सदकमे अद्वितय ब्रह्म हे आत्म वेद आत्मा ब्रह्म वेद शास्त्रजन्य प्रत्यय ज्ञान हे ये विद्या प्रत्य रूप प्रत्यय विद्या प्रत्यय ज्ञानी प्रत्य ये, ये क्या करता है स्वाभाविक क्रियाकारेद प्रत्यय कर्म विधि निमित्त अनुपम न जायते ये स्वाभाविक अज्ञान से सिद्ध भेद ज्ञान क्रिया कारक फल भेद ज्ञान स्वाभाविक है अनादिविद्या से जात होता है मैं करता हूँ इस प्रकार भेद ज्ञान अनादि अविद्या स्वाविक है अनादि अविद्या प्रयुक्त है कर्म विधि निमित्त ये कर्म विधि का निमित्त है जो स्वाभाविक भेद ज्ञान इसकी निवृत्ति के बिना शास्त्रजन प्रत्यय न जाए ते सर्वम ब्रह्मित द्वितीय ब्रह्म है यह विद्यारूप प्रत्यय भेद प्रत्यय अनुपम न जायते जो कर्म विधि का निमित्त भेद ज्ञान उसका उपमर्द नहीं करके निवृत्ति के बिना ऐसे विद्यारूप प्रत्यय न जायते थे टीका में प्रत्ययते शास्त्रीय शास्त्रीयतः विद्या विद्या भावे नरोधो अस्तित्व दोनों प्रत्यय होने पर भी एक कर्मनिमित्त प्रत्यय के विद्या प्रत्यय दोनों अन पर भी <coughs> शास्त्रीय अशास्त्रीयतया कर्मनिमित्त प्रत्यय होता है भेद ज्ञान वो शास्त्रीय है शास्त्र कृत नहीं स्वाभाविक है और विद्या प्रत्यय अद्वितीय ब्रह्म में हूँ ये जो है शास्त्र कृत है एक शास्त्रीय एक अशास्त्रीयतया विद्या विद्या भाव है विद्या है शास्त्रीय अविद्या है भेद ज्ञान अशास्त्रीय विद्या विद्याद्या दोनों के में विरुद्ध है सती विरुद्ध किम सत्र विरोधो क्या होगा विरोध अनुप्र ये होगा विद्यारूप प्रत्यय स्वाभाविक प्रत्यय को निवृत करके ही उत्पन्न होता है स्वाभाविक प्रत्यय भेद ज्ञान की निवृत्ति के बिना ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं होती विद्यारूप प्रत्यय पूर्व नूप प्रत्यय अनुपमुदे न जायते न जायते क्रिया का करता है विद्या रूप प्रत्यय स्वाभाविक भेद ज्ञान की निवृत्ति के बिना विद्या रूप प्रत्यय न जायते थे तब तक उत्तम एवं हेतु स्मार पहले ही कहा का हेतु स्मरण दिलाते भेदा, भेद प्रत्यय विरुद्ध एक भेद प्रत्यय एक अभेद प्रत्यय दोनों का विरुद्ध है अभेद ज्ञान होगा तो भेद ज्ञान निवृत्ति करके ही होगा तथ लोक प्रसिद्ध उदाहरण आह लोक में प्रसिद्ध उदाहरण कहते हैं नहीं तैमेरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय अनुपम तिमिरापक में चंद्रादि एकत्र प्रत्यय उपजाय किसी व्यक्ति में व्यक्ति को रोग हो गया तिमिर रोग तैमिर तिमिर रोग के जन्म द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय होता है चंद्र दो दिखता है के बोले चंद्र नहीं अन्य वस्तु दो दो दिखते हैं तिमिर रोगोन से तिमिर का जो द्विचंद्रादि भेद ज्ञान होता है उसकी निवृत्ति के बिना अनुपमृद उपमर्द्य नहीं करके चंद्र एक बुद्धि से नहीं होती है बुद्धि नहीं होती है तिमिरा गमे तिमेरा रोग नष्ट हो गया नष्ट होने पर एक ही चंद्र इसे ज्ञान होगा क्योंकि एक चंद्र ज्ञान होता है पहले जो भेद ज्ञान होता था दो चंद्र ज्ञान दो चंद्र ज्ञान के निवृत्ति नहीं करके चंद्र एक है एक ही है ऐसे ज्ञान नहीं उपजा नहीं होता है जब तक द्विचंद्र ज्ञान है तब तो तक चंद्र एक ऐसे ज्ञान नहीं है जब चंद्र एक ज्ञान होता है चंद्र दो नहीं है किंतु एक है पूर्व ज्ञान की निवृत्ति करके ही चंद्र एक ही है ऐसे ज्ञान होता है नष्ट होने पर दीक्षा स्पष्ट एक ही चंद्र है दो नहीं है पूर्व ज्ञान विरोधी ज्ञान की निवृत्ति नहीं करके उत्तर ज्ञान नहीं होता है रज्जु में सर्प भ्रम होता है अंधकार दोष से दोष अनिवृत्त होने पर जो रजु ज्ञान हो जाता है तो सर्प नहीं है सर्प ज्ञानी की निवृत्त नहीं करके रजु ज्ञान नहीं होता है जो रज्जु ज्ञान रजु रेव नाय में सर्प इसे सर्प पूर्व ज्ञान की निवृत्ति करके ही उत्तर ज्ञान होता है विरोध होने के कारण विद्या विद्या प्रत्यय और विरोधार्थ विद्या रूप प्रत्यय और अविद्या प्रत्यय दोनों ही विरोध है विद्या रूप प्रत्यय एक अद्वितीय ब्रह्म है अविद्या प्रत्यय होता है कर्म निमित्त प्रत्यय भेद ज्ञान स्वाभाविक प्रत्यय अनाद विद्या से स्वाभाक भेद ज्ञान दोनों का परस्पर विरोध भेदेद प्रत्योगत्मनोन समुचया संभवाद तद अनुषा ब्रह्मसंस्थो नतरी ब्रह्मसंस्थ सार भेदभेद प्रत्योक प्रत्ययेद प्रत्यय भेद ज्ञान स्वाभाविक अनाकार से उसके कारण भेद ज्ञान होता है वो शास्त्र कृता नहीं शास्त्र के बिना सर्व प्राणी में भेद ज्ञान होता है ये भेद ज्ञान और अभेद प्रत्यय होता है शास्त्र कृत वेदांत वाक्य से सब एक ब्रह्मेदम अहम ब्रह्मस्मी तत्व से आदि वाक्य ज्ञान होता अभेद है अभेद प्रत्यय एक विद्या है शास्त्र ज्ञान विद्या है और भेद प्रत्यय स्वाभाविक अविद्यात्म विद्याविद्यात्मनोर विद्याविद्यात्मक विद्या विद्या स्वरूप भेद और अभेद प्रत्यय दोनों है एक विद्या स्वरूप एक अविद्यास्वरूप परस्पर विरुद्ध है विरुद्ध होने से समुच्चय असंभव तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है भेद हो हो और अभेद एक, एक व्यक्ति में ये संभव नहीं है समुच्चय एक साथ में मिलाकर के अनुष्ठान संभव नहीं उनसे तब अनुष्ठा ब्रह्म तो नो कर्म अनुष्ठान करता है और ब्रह्म नहीं हो सकता है तो कस्तरी ब्रह्मस्त्र से आग ब्रह्म कौन होगा वृत्ति मत तो के अनुसार प्रश्न करते से उत्तर देते एवं सती यम भेद भेद एक कंसे सिद्धांति तो अच्छे सारी येद प्रत्यय सा उपाध कर्म विधेय प्रवृत्ता स युपमर्जि सदकमेवा द्वितीय तत्सत्यं विकार भेदन वाक्य प्रमाण जन एक प्रत्ययन सर्वकर्म्यो निवृत्म निवृत्ते स निवृत्तकर्मा ब्रह्मस्य परिभ्राट एवं तथा सती दोनों में परस्पर विरुद्ध एवं सती का अर्थी में समुचि विरोध होने के कारण समु... भेद अभेद प्रत्यय दोनों विरुद्ध है तो एक साथ कर्म और ज्ञान समुच्चय नहीं हो सकता है भेद प्रत्यय और अभेद प्रत्यय एक साथ नहीं होगा इसलिए भेद प्रत्यय कर्म निमित्त प्रत्यय और अभेद दोनों एक साथ हो नहीं सकता है एवं सती यम भेद प्रत्यय उपाध्या कर्म विधि है भेद ज्ञान को लेकर के ही कर्म विधि की प्रवृत्ति हुई पहलाया पहला क्रियाकार फल भेद बुद्धि को लेकर के निमित्त को लेकर के इदम कुरु इधम आकर्षी कर्म विधि निषेध की प्रवृति हुई जिस निमित्त को भेद प्रत्यु को लेकर कर्म विधि निषद वाक्यों की प्रवृति होती है यसे उपमर्दित जिस साधक में भेद ज्ञान नष्ट हो गया कैसे नष्ट होगा प्रमाण जनित एकत्व प्रत्ययन वेदांत वाक्य है प्रमाण वेदांत वाक्य प्रमाण जनित एकत्व प्रत्ययन यशसे उपमर्दित एकत्व तो प्रत्यय होने पर भेद ज्ञान नष्ट होता है एकत्व प्रत्यय होगा वेदांत वाक्य प्रमाण से वेदांत वाक्य कौन दे दिया कुछ सदम द्वितीय तत्सत्यम चंद्रगम विकार भेद अमृतम इत एक वाक्य प्रमाण जनिते तो नाक्यत्मक वेदांत वाक्यत्मक प्रमाण प्रमाण से जनित प्रत्यय होता है एकत्व तो प्रत्यय एकत्व तो प्रत्यय से जिसका भेद प्रत्यय उपमर्दित निवृत हो गया नष्ट हो गया सर्व कर्म भी निवृत क्योंकि कर्म का निमित्त था भेद प्रत्यय भेद ज्ञान एकत्व तो प्रत्यय से भेद ज्ञान नष्ट हो गया तो कर्म का निमित्त नहीं रहने से सर्व कर्म हुए निवृत्त सब कर्म से निवृत हो जाता है ज्ञानी क्योंकि निमित्त निवृत्त है कर्म के निमित्त है भेद बुद्धि कर्तरादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि मैं करता हूँ भोगता हूँ स्वर्ग प्राप्त करूंगा याग के द्वारा देवता आदि के लिए द्रव्य का याग ये सब भेद बुद्धि है कर्म का निमित्त अवैध प्रत्यय से एकत्व ज्ञान से वो नष्ट हो गया निमित्त नष्ट हो जाने से कर्म से निवृत्त होता है जो निवृत्त कर्म है निवृत्तम कर्मभ्य निवृत्ता कर्माणी यश्य जिसके कर्म निवृत्त हो गए कर्मों में प्रभुता नहीं होता है वह ब्रह्म संस्थ हो चे उसको ब्रह्मस्थ कहा जाता है और तो जब वो तो सच परिवह जब एकत्व प्रत्यय से कर्म का निमित्त निवृत्त हो कर्म से निवृत्त होगा तो कर्म से निवृत्त हमसे से परिब्राड तो सन्यासी ही है अन्य से असंभवात अन्य कोई कर्म से निवृत्त हो नहीं सकता है अन्य से गृहस्थाधेर ब्रह्मस्थता असंभव उत्तम साधयती अभी का अन्य से असंभवात ब्रह्म अन्य हो नहीं सकता है अन्य कौमी है संन्यासी से भिन्न गृहस्थ ब्रह्मचारी वान्य से गृह थता असंभव उत्तम गृहस्थादि में ब्रह्मस्थता असंभव अवग्रह बना ब्रह्म संस्थता असंभव साधय ब्रह्म संस्थता असंभव असंभवे ये जो अभी ने कहा उसको सिद्धन करते हन्यो ही अनवृत वेद प्रत्यय अनवृत वेद प्रत्यय जिसका भेद ज्ञान अनिवृत नहीं हुआ वो अन्य एकत्व तो प्रत्यय से भेद ज्ञान निवृत्त हो गया तो, तो ओ, कर्म से निवृत्त हो गया वो सन्यासी है उससे अन्य होता है जिसका अभेद ज्ञान नहीं हुआ भेद प्रत्यय नष्ट नहीं हुआ सो अन्य तो पश्चन श्रणवन शुणवन मन मानो बीजानन अन्य देखता है सुनता है जानता है मन चिंतन करता है इदम कृत इदम प्राप्याम इत ही मान्य याग करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा ऐसा करके इस फल को प्राप्त करूंगा ऐसे मानता है जबत तो भेद ज्ञान हे तापनुआम इधम यादादी कृत्ईद स्वर्ग प्राप्त ऐसा मानता है तस्व कुर न ब्रह्म संस्थता ऐसा जो करता है कर्म प्राप्त करने के लिए स्वर्गदि प्राप्त करने के लिए कर्मादि अनुसार करता है न ब्रह्म संस्थता ब्रह्म भन मात्र विकार अनुत अभिसंध प्रत्ययत्चारंभन मात्र जो कार्य है वाक आरम्भ आलम्बन मात्र है विकार कार्य मात्र है जो मिथ्या है शब्द मात्र है अभिसंधी रूप मिथ्यावश्य में अभिसन्धि आग्रह रूप प्रत्यय होने से ब्रह्म संस्था संभव नहीं है टीका में वाचारंभ विकारे अनु सजादू वाणी का आरम्भन है आलंबन मात्र शब्द का आलंबन है अर्थ कार्य विकार है कार्य मिथ्या अनुतेदु देह इंद्रिय लेकर सारे प्रपंच जितने कार्य मिथ्या है उसमें अभिमान ब्राह्मण हम इत्यादि अभिसंधान रूप देहादि में, अहम ब्राह्मण अहम मनुष्य ये अभिमान अभिसंधि रूप मिथ्यात्म को यह प्रत्यय देह में अहम बुद्धि यही मिथ्यास है मनुष्य ही समानता है तो अवश्य ही ब्राह्मण क्षेत्र अभिमान रहेगा मिथ्यात्मक यह प्रत्यय पद तब तो मिथ्या अभिमान प्रत्यय होने से ब्रह्म संभव नहीं है देह में जब तो अहम बुद्धि तब तो, तो ब्रह्म कैसे होगी नी संस्कार द्वित सत्यता पूर्वक कर्म प्रभुति संभव न ब्रह्म था सुप्रतिपाद्य शंका कहते ब्रह्म विदो भी ब्रह्म व्यक्तिविध ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी का भी संस्कार अवसाद ज्ञान होने के बाद भी पूर्व संस्कार के कारण पहले द्वेत सत्य मानकर मानता था द्वे तो सत्य मानता था अपने को बद्ध मानता था तब कर्म करता था फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु उपसि श्रवण आदि करके ज्ञान प्राप्त किया तो द्वैत तो तो पहले था बुद्धि वो अभी अद्वैत ज्ञान होने पर भी जैसे सर्पभ्रम पहले किसको हो गया था अभी रजु ज्ञान हो गया फिर भी स्मरण होता है बड़ा सर्प देखा वो अभी तब तो छाती में कम्पन अभी हो रहा है रजु ज्ञान हो जाने के बाद भी पहले जो सर्प ज्ञान था उसका संस्कार से स्मरण होता है तो संस्कार अवसाद जैसे पूर्व भ्रांति निवृत्ति होने पर भी उसका स्मरण होता है ठीक इसी प्रकार अहम सिंह ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी पहले द्वैत में सत्यत बुद्धि करके वर्णाश्रम धर्म पालन करके आगे श्रवण मनन करके ज्ञान प्राप्त किया तो अद्वैत बुद्धि हो जाने पर द्वैत मिथ्या निश्चय हो जाए फिर भी संस्कार रहेगा संस्कार अवसाद सत्यता पूर्वकम कभी कभी द्वैत में सत्यत्व तो का अभिनिवेश हो जाएगा तत्पूर्वक तो कर्मे में प्रवृत्ति हो जाएगी जैसे भिक्षाटन आदि करता है ज्ञान होने के बाद भी शिष्य उपदेश करता है तो ऐसे कर्म में प्रवृति हो सकती है यदि ज्ञानी की भी प्रवृति कर्म में हो जाएगी यदि गृहस्थ आदि की, की कर्म में प्रवृत्ति होने से ब्रह्मता संभव नहीं ऐसे कहते हो तो ज्ञानी की भी कभी संस्कार कर्म में प्रवृति हो सकती है तो न ब्रह्म संस्थता सुप्रतिपाद्या फिर ब्रह्म संस्थता ज्ञानी में भी कैसे होगी कभी कभी कर्म में प्रवृति हो जाएगी तो ब्रह्मी संस्थित सम्यक स्थिति सम्यक स्थिति तभी है कभी ब्रह्म से हटे नहीं कर्म में प्रवृत्ति होगी तो ब्रह्म संस्थाता न सुप्रतिपाद्या ऐसे पूर्व पीछे शंका हनृतः नाष्य में न चत्यमित उपमर्दित वेद प्रत्यय सत्यम इदम अन कर्तव्य मय प्रमाण प्रमेय बुद्धिप्य असत्यं असत्यम उपमर्दित भेद प्रति भेद ज्ञान नष्ट हो गया ये सारा सब असत्य है सर्गादि असत्य है असत्य है इस प्रकार असत्य बुद्धि होकर के भेद प्रति उपमर्तिते भेद ज्ञान नष्ट हो जाने पर सत्यम ये सर्गादि सत्य है अन कर्तव्य मय यागा मुझे संपादन करना है ऐसे प्रमाण प्रमेय बुद्धि न उपद्य थी प्रमाण प्रमेय बुद्धि से नहीं होगी जब निवृत्ति हो जाए सर्प ज्ञान होने के बाद रजु ज्ञान हो जाने के बाद सर्प का स्मरण हो जाए फिर भी सर्प सत्य से बुद्धि नहीं होती वो तो केवल पहले स्मरण करता है मुझे भ्रांति गई वो पहले भय का कंपन रहता है किंतु अभी निश्चय हो जाता है आनंद को प्राप्त करता है वो सर्प का स्मरण करने पर भी निश्चित तो हो गया कि असत्य सत्य नहीं सत्य है भाग जाऊं ऐसे ज्ञान नहीं होता है इसी प्रकार जब ज्ञान हो जाता है पूर्व संस्कार होने पर भी स्मरण होने पर भी इसमें सत्य तो बुद्धि प्रपंच में देहादि में नहीं होती है आकाश एवं बुद्धि बुद्धिर्वेकिन आकाश में तलमला बुद्धि अज्ञानी की होती है तल है कटा है आकार मर है महिला दिखता है कुछ आकाश में ये बुद्धि पहले होने पर भी विवेकी को विवेक हो जाने पर आकाश ऐसे शून्य है उसमें के कटा है आ, कोई कटाह कोई पदार्थ ऊपर नहीं है कोई नील वर्ण भी नहीं है ऐसे दिखता है ऐसे विवेक होने पर तलमला बुद्धि नहीं होती टीका में असत्यमिदम सत्यत्वाभिनिवेश शिथिली कृत्य पुनः सत्यत्वाभिनिवेश प्रभुति रूप पद्धति जो विवेक हो गया असत्य मिति विवेक है ना ये स्वर्ग आदि द्वेत प्रपंच सब असत्य मिथ्या है विवेक ज्ञान होने के बाद द्वेत में जो सत्यत्व अभिनिवेश था वो शिथिल हो गया नष्ट हो गया ढीला हो जाएगा सत्यत्व अभिनिवेश नहीं रहा मिथ्या तो पुनः सत्य अभिनिवेशन प्रवृति न उपद देते असत्य आसा, निश्चय होने के बाद ये सत्य बुद्धि होकर के आग्रह होकर के प्रवृत्ति न उपद देते भेद बुद्धि कभी कभी व्यवहार में दिखती है वो आभास रूपा वस्तुता तो नहीं भेद बुद्धि वो भेद बुद्धि बहुत आभास, आभास रूपा तू तो भेद बुद्धि न कर्म प्रवृति हेतु कर्म प्रवृति का हेतु नहीं ऐसे भेद व्यवहार में दिखता है भेद वो भेद मिथ्याय हो जाने से आभास रूप कर्म प्रवृत्ति का हेतु तो नहीं होता है अद्वैत ज्ञान वत्व निमित्त अनिवृतिया कर्म निवृतिया अवश्य भावनी उत्तम अद्वैत से ज्ञानम अद्वैत ज्ञानम अस्तित्व अद्वैत ज्ञानवान तस्को अद्वैत ज्ञान हो गया अहमअस्म ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म उसके लिए निमित्त अनिवृतिया कर्म के कर्म का निमित्त है भेद बुद्धि अभेद ज्ञान होने पर भेद बुद्धि निमित्त निवृत्ति हो जाने से कर्म निवृत्ति कर्मभ्य निवृत्ति अवश्य भाविनी कर्म से निवृति ज्ञानी की अवश्य होती है एक आ गया विपक्ष दो न ऐसा नहीं मानेगे तो दोष कहते भाष्य में उपमर्जित भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तते चेत प्रागिव भेद प्रत्यय एकत्व एक प्रत्यय विधायक वाक्यम अपरमाणिक समस्या आता भेद प्रत्यय उपमर्देदी अभेद ज्ञान से भेद प्रत्यय भेद ज्ञान नष्ट होने के के बाद भी कर्म्यो न निवृत्त चेत यदि कर्म से निवृत्त नहीं होता है प्रागिव भेद प्रत्युपमर्दनात भेद बुद्धि निवृत्त होने के पहले जैसे कर्म करता था ऐसे यदि कर्म करेगा निवृत्त नहीं होगा कर्मभ्य न निवर्तते प्राग भेद उपमर्दनात प्राग भेद प्रत्यय निवृत्त होने के पहले जैसे कर्म से निवृत नहीं होता था कर्म करता था भेद प्रत्यय भेद ज्ञान नष्ट होने पर भी यदि कर्म करे तो एक प्रत्यय विधायक वाक्य प्रमाणीकृत चाह एकत्व प्रत्यय विधायक एकत्व प्रत्यय जनक वाक्य तत्व से आदि वाक्यकम एव द्रह्म वेदम सब वाक्य प्रमाण हो जाएगा ठीक है एकत्व प्रत्यय जनक शास्त्र न भवते प्रमाणम पूर्व किसी कहता है एकत्व प्रत्यय जनक शास्त्र प्रमाण नहीं होगा क्योंकि पूर्व प्रभुत्व भेद प्रत्यय विरोधात पहले भेद बुद्धि होती थी पूर्व प्रभु जो भेद प्रत्यय विरोध होने के कारण ये एकत्व प्रत्यय शास्त्र प्रमाण नहीं होगा इतने मतम आशंका आ ऐसा मत आशंका करके कहते भाष्य में अभक्ष भक्षण आदि प्रतिशेद्या अभक्ष्य भक्षण प्रतिषेध वाक्य पहले अभक्ष्य भक्षण करता था जो प्रतिषेध वाक्य है न कल जक्ष इत्यादि वाक्य है विष वाणस दग्ध मनस कलंज अभक्ष वक्षण पहले करता था आगे प्रतिषेध शास्त्र तो पूर्व प्रभु ज्ञान से विरोध होने पर भी निषेधवाक्य प्रमाण होता है पूर्व प्रभु ज्ञान से विरोध होने पर भी निषेधवाक्य जैसे प्रमाण होता है इसी प्रकार पहले भेद बुद्धि थी भेद बुद्धि पूर्व प्रभु भेद बुद्धि का विरोध होने पर भी अहम अस्मी ब्रह्म तत्व वाक्य अद्वैत वाक्य प्रमाण होगा विरुद्ध होने पर भी क्योंकि जैसे अभक्ष भक्षण पहले करता था प्रतिषेध है न कलंजम जो भक्षे सुन के आगे ये वाक्य प्रमाण होता है तजन्य ज्ञान होता है विष दग्ध विष से मरा गया पशु बाणस नहीं खाए ऐसे निषेध वाक्य सुनकर करके वो निवृत्त होता है वो वाक्य प्रमाण है या नहीं पहले अभक्ष करता था उसका विरोध होने के कारण उत्तर वाक्य प्रमाण नहीं होता ये बात नहीं है वो न कलज भक्षे कलंज प्रमाण होता है ठीक इस प्रकार ज्ञान होने के पहले भेद बुद्धि थी भेद बुद्धि का विरोध होने से अवेद वाक्य प्रमाण नहीं होगा या नहीं प्रमाण होगा युक्तम एकत्व वाक्य से अभी प्रामाण्यम एकत्व वाक्य प्रमाण होगा भेद बुद्धि के विरोध होने पर भी ठीक है यथा न कलंजम भक्षेद इत्यादि शास्त्रम ये निषेध शास्त्रे है कलंज विषद पशु मंस नहीं खाए पूर्व प्रभु कलंजादि भक्षण प्रत्यय विरोधी भी पहले कलंजादि मिसका विरोध होने पर भी प्रमाण होता है क्योंकि राग आदि दोषा तस् प्रत्यय से अप्रमाण पहले जो खाता था इधम खाद्यम खादनियम भक्षम ये जो ज्ञान होता था राग आदि दोषा प्रमाण नहीं था पहले जो ज्ञान होता है राग दोष से ये खाद्य ज्ञान था अप्रमाण इसलिए उत्तर वाक्य न इन वाक्य प्रमाण है जन्य ज्ञान होगा तथे तो भेद प्रत्यय अविद्य भेद ज्ञान पहले से है अविद्या से उत्पन्न होता है स्वाभाविक है शास्त्र नहीं प्राम्य असंभवाद जो अद्याजन्य स्वाभाविक प्रमाण नहीं है भेद ज्ञान तद विरोधे अद्वैत शास्त्र से अद्वैत शास्त्र स्वाभाविक भेद ज्ञान का विरोधी ते विरोध होने पर भी युक्त में प्राण्य प्राण्य होगा प्रमाण है प्रमाण जनक होगा कार्यपरवाद तात्पर्य अभात्नाश कहते जितने वाक्य है अमना से क्रियाक्यम अतदर्थ न ये कहते क्रियापरक वाक्य वेद वाक्य से कार्यपरक होगा तो अद्वैत में वेदांत का तात्पर्य नहीं होगा कुतस्थ शास्त्र से प्रमाणिक अद्वैत बोध का शास्त्र प्रमाणिक कैसे होगा ऐसा संक्र कंसे उत्तर देते है सर्वोपनिषदा तत्परवात्थ सर्वोपनिषद तत्परक है अद्वैत में तात्पर्य है अद्वैत ब्रह्म बोधन में बोधपरक है उपक्रम, उप उपक्रम उपक्रम उपक्रम रूप रूप तात्पर्य लिंग अद्वैत अवस्यते उपक्रमोपसैक्यात्पर्यिंग दर्शनातात्मशतेमाण्योपस्या उपक्रमोपसावाभ्याल अर्थवादिंग तात्पक्रमोपसार एक उपक्रम आरम उपस अंत में दोनों एक रूप होना चाहिए एक लिंग हुआ उपक्रमोपस एक उपक्रम उपक्रमोपस अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति आदि सर्विध तात्पर्य लिंग दर्शनाथ छः प्रकार तात्पर्य ग्राहक लिंग है शब्द सामर्थ्य लिंग होने से अद्वैत तात्पर्य उपनिषद उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत ही अवश्यते निश्चयते सब उपनिषद का तात्पर्य अद्वैत में ये तात्पर्य ग्राहक लिंग से निश्चय होता है तस्मा युक्त अद्वैत शास्त्र से सार्थ प्राण्य इसलिए अद्वैत शास्त्र में प्रमाण युक्त है युक्त है ओम मम इंद्रियानि च मात्रोत्र षद मह ब्रह्मया कौध निराकरणमस्त निरा उप निष्धर महिषंत शांति शांति शांति, शांति।